विशेष मुलाकात में हम आज विशेष नेपाल के बारे में जा जानेंगे और नेपाल के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ राम सिंह जी हैं जो नेपाल में ही अपनी सेवाएं देते हैं और वर्तमान में वो यहाँ पर विशेष एक शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आप सभी की तरफ से राम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आप सभी को नमस्कार जी राम सिंह जी बताइए कि नेपाल के बारे में जहां आप रहते हैं उस एरिया के बारे में और पूरे नेपाल में जहां-जहां आपने भ्रमण किया है और जो ऐतिहासिक प्लेस है उन सभी को हम जानना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है नेपाल ऐसे ही एक हिस्टोरिकल कंट्री तो है ही और वहां की नेचुरल सीनसनरीज भी बहुत अच्छी हैं इसलिए दुनिया के लोग सभी नेपाल की ओर आकर्षित हैं परंतु एक बात जरूर कहना है कि लास्ट ईयर जो बहुत बड़ा भूकंप हुआ था नेपाल में इस वजह से वो जो प्रकृति का कहर ही कहेंगे जी, जी, उससे नेपाल की बहुत सारी संपदा जो विश्व सूची में भी सूचीकृत थी और उस इस संपदा का बहुत बड़ा नाश हुआ मान लीजिए वो बहुत ही उसमें से क्रैक हो गए कुछ टूट गए कुछ नाश उसमें समाप्त हो गए हैं इस हिसाब से नेपाल को बहुत बड़ा धक्का लगा है एक तरफ तो बहुत अच्छे ऐतिहासिक और विश्व संपदा के तरफ भी हम लोग बहुत ही उसका नुकसान हुआ है और साथ साथ आप जानते हैं कि बहुत सारे पहाड़ी एरिया में भी जैसे हिमालय एरिया में भी बहुत अच्छे सीन सीनरी वाले जगह थे जहाँ पर टूरिस्ट लोग प्रा करके जाया करते थे और वहाँ पर भी काफ़ी जो नुकसान हुआ के? आ, तो एक बरस तक तो बहुत ही जैसे आना जाना भी मुश्किल हुआ परंतु अभी गवर्नमेंट के तरफ से सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और साथ साथ हमारे मित्र राष्ट्रों की तरफ से भारत ने भी उसमें बहुत सारा सहयोग किया इन सभी कारणों से उसका फिर से पुनरुत्थान पुनर्निर्माण हो रहा है परंतु जिस गति में पुनर्निर्माण होना चाहिए था तो अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत प्रकार की बात उसमें कई बार तो गवर्नमेंट आपस में नहीं मिलती है आपस में कोई कुछ कर रहा है तो कुछ कर रहा है तो इस हिसाब से थोड़ा उसका कार्यक्रम तो ढीला ही चल रहा है आ, बहुत धीम गति से चल रहा है परंतु नेपाल फिर भी शांत प्रिय देश है वहाँ के लोग सभी शांत प्रिय हैं और सभी के साथ अच्छा सम्मान करते हैं और दुनिया के जो भी वहाँ गेस्ट आएंगे जो भी उनकी बहुत अच्छी खात्री करना सम्मान देना इस तरह का बहुत सारा चल रहा है आ, बाकी क्योंकि नेपाल में पहाड़ी एरिया में तो अच्छा है इतनी गर्मी नहीं है नहीं। जो आप सफरिंग कर रहे हैं लेकिन तो नीचे तराई एरिया में वहाँ भी गर्मी है तो इस तरह का फिलहाल सब चल रहा है एक बात मुझे बताइए कि जो हलचल में जो भूकंप में जो नुकसान हुआ उसमें मेन मेन जो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उसके बारे में बताइए तो खास करके इस महाभारी भूकंप के दौरान में आपको चौदह नेपाल की फोर्टीन डिस्ट्रिक्ट को बहुत बड़ा प्रभाव हुआ लेकिन उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सिंधु पालचुकर के है वहाँ पर तो अगर आप देखेंगे गाँव में एक भी घर साफ नहीं था हम भी उसका साइट विजिट किए उन स्थानों पर जा कर के हम लोगों को राहत बांटना हुआ तो देखा तो जो भी चारों तरफ बस्ती है पहाड़ों में और इधर साइड में तो वो सारे के सारे समाप्त है और इसी तरह से गोरखा की तरफ जो गोरखा की एरिया में है वहाँ पर भी काफी नुकसान हुआ और नुआकोट में और साथ आपको एक काभरे करके जिला है उस जिला में और काठमंडू भक्तपुर ललितपुर काठमांडू में भी जो है ना इन तीन डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और साथ साथ रामे छाप में भी आग जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा इस तरह चौदह डिस्ट्रिक्ट में से करीब करीब आपको छ और सात डिस्ट्रिक्ट बहुत भारी नुकसान उसमें हुआ कई लोग मर गए मान लीजिए सत्रह हजार से ज्यादा लोगों का आहत हुआ मतलब इतने लोग चले गए और सारी बिल्डिंग सब कारोबार कई जगह रोड्स कुछ भी बाकी नहीं रहे मान लीजिए एक विनाशकारी सीन था वो और नेपाल में जो काठमांडू की धरहरा करके हैं जैसे यहाँ पर कुतुब मीनार है दिल्ली में नहीं, नहीं। ऐसे वहाँ का सिटी व्यू देखने के लिए जो धरहरा बनी हुई थी जी, बहुत प्राचीन ऐतिहासिक थी वो पूरी गिर गई और अच्छा। उसमें कुछ लोग चढ़े हुए थे उस समय जब भूकंप आया इन द मीन टाइम वहाँ पर कुछ लोग थे उसमें फिर भी एक गजब की बात है किसने जो बंगल पकड़ा हुआ था दो तो बच भी गए और कुछ मर भी गए इस तरह का हुआ तो इस तरह से चौदह डिस्ट्रिक्ट में से छः सात में तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है अभी भी, भी वहाँ रिकवरी होना मुश्किल है उनको कई महीनों तक तो टेंट में रखा गया तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे मधुबन से भी यहाँ ब्रह्मा कुमारी के तरफ से ग्लोबल हॉस्पिटल के तरफ से भी काफ़ी राहत की सामग्री गई है उसमें मुंबई से और दिल्ली से और यहाँ मधुबन से ट्रक का ट्रक जा कर के यहाँ के मधुबन के भाइयों ने भी उसमें सहयोग किया तो सभी जगह से बहुत अच्छी तरह से जैसे कि सहयोग तो मिला है फिर भी जो कहर होता है जो विनाशकारी दृश्य होता है किसी के परिवार चले गए किसी के बच्चे नहीं है किसी का घर नहीं है तो उनके मन में जो एक प्रकार की पीड़ा है वो बहुत मुश्किल की पीड़ा है उसको तो बहुत काउंसलिंग करना हम लोग भी ज्ञान सुना करके मधुबन से यहाँ से काउंसलिंग के लिए भी गए थे डॉक्टर्स लोग तो इस प्रकार से हम लोग ने अपने तरफ से बहुत सारी मेहनत की अपने तरफ से जितना हो सकता है उन लोगों को कुछ साहस देने का सांत्वना देने का ताकि वो अपनी मनस्थिति को संभाल पाए जी जी सही बात परंतु फिर भी देखिए वो दुख तो दुखी होता है दुनिया वालों के पास तो इतनी समझ तो नहीं है क्योंकि उसी में बहुत पीड़ा में होते हैं उनकी मानसिक ट्रामा अगर देखेंगे तो बहुत देखने ला बहुत संवेदनशील वाली बात है तो इस तरह का वहाँ का हालत है राम सिंह जी बहुत ही अच्छी जो बात है कि ब्रह्मा कुमारी के तरफ से जाकर वहाँ पर जो है रात की सामग्री और डॉक्टर्सों ने जो काउंसलिंग का जो प्रोग्राम किया वो बहुत ही अच्छा है और आपको क्या लगता है कि कितना समय अभी और लगेगा कि इस स्थिति से मानसिक रूप से लोग अगर पूरी तरह से आ, उबर कर आए ऐसा कितना समय हो सकता है नहीं वो तो कंटिन्यू हमको फिर भी करीब करीब एक साल की अंदाज हम रखते हैं क्योंकि इतना जल्दी तो उनकी जो मन में पड़ गया है उसका जैसे चोट लग जाती है तो मन में वो मेमोरी बैठ जाती है वो स्मृति उनकी जल्दी नहीं निकल पाती है उनको बहुत ही गहराई से हमें ज्ञान देना होगा समझाना होगा कि भाई हर आत्मा का पार्ट है हर को जाना ही इस दुनिया में कई प्रकार की काउंसलिंग की बातें भी हैं और आध्यात्मिक चिंतन की भी बातें भी हैं इस बातों को दे करके अगर हम उनको समझाएंगे तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं हमें भी पर्सनली मालूम है कि जहाँ पर हम राहत बाँटने के लिए गए थे खैर उन लोगों का घर चला गया था कई उनके परिवार से कोई शरीर भी छोड़ चुके थे बहुत सारी वो लोग मनस्थिति उनकी बहुत ख़राब थी परंतु तो जब हम राहत सामग्री बाँटने के लिए गए पहले से हम लोग सामग्री तो था ही उनको देना ही था पर थोड़ा उनको जिम्मा करके उनको समझाया कि देखिए कितनी प्यार की बात है कितनी स्नेह की बात है और कितनी दुख की बात है तो एक हिसाब से इतना बड़ा दुख हुआ है आपके परिवार से गए हैं और इतनी आपके सारे बिल्डिंग यहाँ पर जो भी भवन है समाप्त हो इतने ख़त्म हुए हैं परंतु आपके पास हम पहुँचे वैसे तो हम नहीं पहुँचते थे एक स्नेह की बात है आपके नहीं। नहीं। पास आना हुआ मिलना हुआ आप सभी की दुख में जैसे आपका दुख है दुख में दुख बांटना हुआ यह भी एक बहुत बड़ी बात है तो इस हिसाब से उनको हम समझाते थे तो संसार है देखिए संसार में कभी दुख होता है कभी सुख होता है कभी कुछ होता है संसार का जो दृश्य आता है उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं <सथिए> परंतु इस परिस्थिति में जो बहुत दुखद परिस्थिति होती है उस दुखद परिस्थिति को उससे निमटने के लिए हम आपस में शेयरिंग कर सकते हैं आपको कुछ एक साहस देना शक, दे सकते हैं <सथिए> बाकी सामग्री देना दूसरी बात है परंतु आपकी मन की जो पीड़ा है उस पीड़ा को शेयरिंग करना और उस पीड़ा को दूर करना ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको सिखाता है एक राजू की शिक्षा हमें सिखाती है करके उनके साथ बैठ करके करीब करीब 20-25 मिनट का जो होता था ना क्योंकि पहाड़ के लोग क्यों उनको मालूम भी नहीं है देखिए उनका खान पान आहार बिहार तो अशुद्ध ही होता है क्योंकि उन लोगों को मादक पदार्थ लेना ये है मांस मीट मछली खाना तो ये सामान्य बात है लेकिन उस हालत में जब ये बहुत दुख में थे तो उसमें हम लोग जब ज्ञान सुनाते थे कुछ ऐसे आध्यात्मिक चिंतन की बातें सुनाते थे धैर्य धारण करने के लिए उनको आग्रह करते थे और एक प्यार की बातें बताते थे हम आप सभी के साथ है सारा दुनिया आपके साथ है देखिए देश विदेश के लोग सब आपके प्रति उनकी इतनी सांत्वना तो है सहानुभूति है तो इस प्रकार की बात सुनाने में वो लोग बहुत अच्छे तरह से उन बातों को सुनते, सुनते और उनकी स्थिति अच्छी हो जाती थोड़ा उनके चेहरे में मुस्कान हाँ, आ जाती थी जबकि इस परिस्थिति में तो मुस्कान मुस्कुराना तो मुश्किल, मुश्किल होता है ना हाँ। पर उन थोड़े समय के लिए उसे देखते थे उनके मन में एक खुशी आ जाती थी इस तरह का नज़ारा हमने देखा अपने सामने ही उनसे मिलने के मिलने से चलिए राम सिंह जी काफ़ी बातें जो है आपने आंखों देखा हाल हमें सुना रहे हैं तो हम भी शायद उस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं लेकिन जो दुख है वो उसको निकलने में या उससे बाहर आने में लोगों को काफ़ी टाइम लग सकता है और आपने जो बातें बताई हैं इसी पर हमारे एक दोस्त है आरजे लूथरा जो इसी बात पर बहुत ही अच्छी जो बातें हैं वो समझा रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ है अगर हुआ है तो फिर से उससे मुक्त कैसे हो इस पर कुछ बातें उसकी हैं वो भी दिल्ली के आरजे हैं आइए आरजे लूथरा को अभी सुनते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडो माधवन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो हिंदुस्तान का हर बंदा नेपाल के साथ है hmm. आ, आपका क्या कनेक्शन रहा नेपाल के साथ मेरा बहुत ही गहरा और बहुत ही इमोशनल कनेक्शन रहा है और आई वॉज हायर एज अ प्रोफेशनल एज अ रेडियो कंसल्टेंट फॉर रेडियो स्टेशन अप एज ए प्रोग्रामिंग दाई Okay. <laughs> dai is uh, for brother elder brother and i still address and actually believe i have mm -hmm. an elder brother called suni dai there mm -hmm. my experiences all of them every single one has mm -hmm. been positive Lallari. nepal ki dare delhi ke number 1 radio station fever 104 fm par delhi ka dabang mannu साथ में एडी और साथ में हिंदुस्तान के दिल्ली के सबसे पहले आर्जे जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए हैं और आज हमारी खुश की स्मती है कि वो हमारे साथ है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और इतने भी बुजुर्ग नहीं है का <laughs> तो तो वापस काठमांडू की तरफ चलते हैं। जी खुद मैं आपको बता रहा था की एज ए बॉय स्काउट में गया था नेपाल काठमांडू गया था और वहाँ पर मैंने देखा की काफी सिमिलर है बड़ा डेंसली कंस्ट्रक्ट का जो प्लान है टाउन प्लानिंग जो है बहुत बहुत ज्यादा एंजेस्टेड भी है तो एंड आई थिंक इट्स एवरीवेयर दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में जहाँ हिल स्टेशन हैं, वो खचा एक दूसरे के ऊपर घर चढ़ाए जा रहे हैं फ्लोर हुँ. पे फ्लोर ऐसे हुँ. लग रहा है कि चिंटियों के पूरे के पूरे किले बने हुए हैं और ऊपर वाली चींटी आके नीचे वाली पे गिरेगी नीचे वाली चींटी आके उसके नीचे वाले के सर पे पानी फेंकेगी और जब कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग नहीं है और जब आप समझ रहे हैं कि आप हिल के ऊपर हैं हुँ। और हुँ। ऐसे एरियाज में हैं तो ये जो मॉडर्न सिस्टम हैं कंस्ट्रक्शन के और लाइफ हमारे इन लाइफ को दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा पूरे हिन्दुस्तान को पूरी दुनिया को और नेचर को जब तक समझोगे नहीं साथ मिलकर नहीं काम करोगे तो दिक्कतें आएंगी सो so ट्रू तो कहने का ये मतलब है कि प्रकृति तो अपना कोस लेती ही है हमने जो उसके साथ किया है हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह पर भी शमशी सर आप कुछ एक आप जुमला कुछ बता रहे थे कुछ लाइने जो आप कौन सी सरदों की बात करते हो तुम वही जो तुमने एक दूसरे के दिलों के बीच बनाई है कैसी दीवारों की बात कर रहे हो तुम वो जो कल आंधी से गिर गईं या वो जिनमें तुम एक दूसरे से छिप कर बैठते हो किस तबाही की बात करें हम वही जिसके बारे में तुम भूल गए या वही जो एक नया मनहूस रूप लेके फिर से आ गई क्यों ना आप और हम बदतर से और बदतर के बजाय बेहतर से और बेहतर की सोचें इन कंक्रीट के जंगलों में दबके घुटने के बजाय कुदरत के नियमों को समझे और अपना के जीले धरती तो अंगड़ाई लेगी और फिर करवट भी बदलेगी भैया आप बस इस गोल गोल घूमती दुनिया पर थोड़ा सा कसके पकड़ के और जरा संभल के तो बैठो भैया डीप साउंड डीपे लीविंग यू विद लाइंस ऑफ हेडिंग इनटू अ स्मॉल ब्रेक साथ में शुमशी राय लूच राय आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में और हमारे साथ राम सिंह जी है नेपाल से पधारे हुए हैं और काफी अच्छी बातें जो है आंखों देखा हाल हम सभी को सुना रहे हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे ये जो भूकंप होता है या चुले में होता क्यों है किस वजह से होता है क्या कारण है इसके पीछे का नहीं आप देखिए इसके बारे में तो जो विज्ञ लोग है जो भूगर्भ व्यता लोग वो लोग जी। इसकी बात बताते हैं कि बहुत समय से पृथ्वी के गर्भ में इनर्जी एक मतलब जैसे की कलेक्ट हो जाती है इनर्जी का एक जगह इकट्ठा होना हो जाता है एक बात तो ये भी होती है तो एनर्जी बाहर आने की कोशिश करती है दूसरी तरफ दो प्रकार के एक टिक्टोनिक प्लेट है भूकंप के प्लेट जैसे इंडियन प्लेट है उधर से चाइनीज प्लेट टिबेटियन प्लेट नेपाल में खासकर के भूकंप जो होता है ना दोनों प्लेट के बीच में घर्षण हो जाता है इधर से ये प्लेट आगे जाता है उधर का प्लेट इधर आता है तो दोनों के बीच में जब आपस में एक जुझान बोलेंगे टकराव हो जाता है उस टकराव के दौरान एक बहुत जोर की एक प्रकार की चिनगारी वहाँ पैदा हो जाती है मान लीजिए जो पृथ्वी के अंदर में भूगर्भ में जो इनर्जी कलेक्ट है वहां पर जिमा हुई पड़ी है वो इनर्जी कहीं से रिलीज होना चाहती है तो वो एरिया वो सेंटर प्वाइंट सीपी प्वाइंट करीब नेपाल में पड़ता है और नेपाल का एक क्या है कि जोन फाइव करके है अभी जो सबसे ज्यादा भूकंप आने वाली जगह उसको जोन फाइव में रखा गया है तो नेपाल के बहुत सारी एरिया भूकंप के चलते जोन फाइव में पड़ती है तो इसलिए ये भूकंप देखिए ये तो प्रकृति का चीज़ है बहुत समय से जो एनर्जी अंदर की अंदर जमी हुई है उसको बाहर आना ही होता है तो उस दौरान में ये सारी प्रकम्पन हो जाती है और पृथ्वी की सारी चीज़ें जो उसमें जो बनी हुई है चाहे बिल्डिंग से चाहे रोड से चाहे जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके चलते वो सब नाश हो जाते हैं गिर जाते हैं फट जाते हैं और लोग जो अपने इतनी सारी चीज़ें बनाए हुए वो सब समाप्त हो जाती है कई लोगों मतलब आहत तो हो जाते दुनिया लोग मर जाते हैं तो ये सारी बातें होती हैं तो अब दुनिया में ये देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहेंगे पृथ्वी का जो संतुलन बिगड़ता जा रहा है इस वजह से देखिए दुनिया में भूकंप अभी बढ़ता जा रहा है और पहले पहले कम रेक्टर का भूकंप आता था अभी तो हाई मैग्नीट्यूड का नेपाल अच्छा। में जो आया था सेवन पॉइंट एट करीब करीब एट का था वो ये बहुत बड़ा भूकंप है माना अगर वो थोड़ा आउट टाइम होता वो तो ये हुआ कि वो थोड़ा इस तरह से गया मतलब हरिजेंटल टाइप से अगर वो वर्टिकल आता तो ये तो बहुत सारा खत्म कर देता पूरी तरह से हाँ तो पूरी तरह से मतलब महाभारी बिनाश कर देता परंतु फिर भी बचा ऐसे गया ऐसे गया इस हिसाब से इतने मैग्निच्यूड के होने के बावजूद भी फिर वो बच गए हैं तो अब देखिए तो दुनिया में हम देख रहे हैं कि दुनिया की हालतें बिगड़ती जा रही है कहीं लोगों का जुल्म है तो कहीं प्रकृति का कहर है तो कहीं क्या दुनिया के लोगों के अपने मन की चिंताएं हैं नहीं। नहीं। तो ये सारी बातों से पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है बिगड़ता जा रहा है इस वजह से कहीं भूकंप कहीं ज्वालामुखी तो नेपाल एक ऐसा देश है ऐसी एरिया है जहाँ पर भूकंप का ज़्यादा प्रकोप होगा महाभारी विनाश में क्योंकि जोन फाइव में आ जाता है अच्छा तो इंडिया का माल लीजिए आपका आएगा वो अफगानिस्तान से लेकर के नेपाल के उधर पूर्व नेपाल के तरफ आपको दार्जिलिंग तक चला जाएगा इतना बड़ा इसका लाइन बताते हैं नहीं, नहीं, तो अगर वो एक ही बार आ गया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा नहीं, नहीं, तो इस तरह से भूकंप तो आता ही है बाकी अभी भी इतना आ जाने के बाद जो उसके बाद जो पराप्रकम्पन बोलते हैं ना क्योंकि एनर्जी एक बार जब सेट हो जाती है बड़ा भूकंप जाने के बाद वो जल्दी पृथ्वी का जो आंतरिक जो सतह है ना इसकी भित्री वो सेट नहीं हो पाती इसलिए बीच में जाना आना आता जाता पहले भी आ गया हाँ, हल्का हल्का आता ही रहता है वो तो क्या था कि आपको नेपाल के संबत में बारह था शायद अप्रैल ट्वेंटी था नहीं ऐसा था मुझे लगता है तो ट्वेंटी के बाद फिर उसके बाद पंद्रह दिन के बाद फिर बड़ा आ गया एक बार और उसमें भी काफी नुकसान हुआ और बीच में तो पराप्रकम्पन तो सैकड़ों तो क्या हजार तक करीब आ गए हैं इससे नुकसान होता गया होता गया तो अभी थोड़ा सा सेट हो रहा है अभी भी जो विज्ञ लोग बताते है, जो है जी जी जी जी। आ, हैं जो अध्ययन कर रहे हैं इस में सर्वे जो कर रहे हैं और बीबीसी का भी एक उसमें निकला था तो अभी भी काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है उसके साउथ पार्ट में जाकर के एनर्जी स्टोर हुई पड़ी है वो एनर्जी पूरी तरह से रिलीज नहीं हुई है तो उन लोगों का ये प्रोडिक्शन है इस तरह का वो लोग कर रहे हैं पूर्व घोषणा कर रहे हैं कि भाई फिर काठमांडू नेपाल में आ सकता है एग्जैक्ट टाइम और उस समय तो हम नहीं बता पाते कितना रेक्टर का होगा और किस समय में होगा परंतु होगा इतना हमारी स्टडी के अंदर आता है कि फिर से वो इतनी सेट नहीं हुई एनर्जी इस तरह का भी है देखिए तो अब कहेंगे कि ये प्रकृति का बहुत बड़ा एक मतलब प्रकोप नेपाल की ओर हो रहा है इसमें क्या कल्याण है क्या होना है वो तो आगे दृश्य बताएगा जी जी परंतु प्रकृति तो बहुत परेशान कर रही है अच्छा चलिए रा, राम सिंह जी बहुत सारी बातें हमने विनाश के बारे में भूकंप के बारे में हमने की है लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगा कि अब जो प्लेसेस हैं जहाँ पर नेपाल को देवभूमि कहते हैं एक पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है पहाड़ी इलाका हमेशा पर्यटक के लिए आकर्षण का एक केंद्र होता है तो अभी नेपाल में जो देखने लायक चीजें है वो कौन से उसके बारे में बताइए। जरूर आप काठमांडू में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं क्योंकि जो भी अपने मंदिर है और पुरानी जो कला है कार्विंग कला वहाँ की बहुत अच्छी कार्विंग कला है जिसमें काष्ट मंडप जो है ना काठ की कला वो काठमांडू के बहुत सारे ऐसे पुराने टेंपल्स है जहाँ पशुपतिनाथ का टेम्पल देख सकते है आप हनुमान ढोका करके वहाँ पर फिर भी पूरा तो खत्म नहीं हुआ है ना वो चीज़ मौजूद है और भक्तपुर की एरिया में बहुत सारी चीज वो भी मौजूद है तो इसी तरह से आपको जो स्वयं बुद्ध का भी तो देश है ना बुद्ध भी वहाँ पर उनकी भी बहुत सारी मैसेज गई है तो बुद्ध का जो स्तूप वगैरह है वो भी देख सकते हैं आप अब लुम्बिनी प्लेस आप है और काठमांडू के अलावा आप वहाँ करके बहुत अच्छा जगह है वहाँ से आप सारे हिमालयन व्यू को देख सकते हैं और काफी अगर मॉर्निंग में हम जाएंगे सुबह तो सारे हिमालय के दृश्य आप उसको देख सकते हैं और तरह से वहाँ मतलब जो पोखरा करके है ना सिटी अपनी पोखरा शहर से भी आप माछापुछरी करके हिमालय को देख सकते हैं तो वहाँ चितौन करके एक जगह है वहाँ पर सफारी जो मतलब वहाँ का रिनोश करके गैंडा नहीं होता है नहीं। बहुत अजीब का अजीब वहाँ देखने को मिलेगा अच्छा। और बहुत बहुत पर्यटक वहां जा करके मतलब हाथी का वहाँ पर बनाया हुआ है हाथी में चढ़ करके इस इन जीवों को देखने के लिए इस जंतु को देखने के लिए जंगल में चले जाते हैं और जंगल में ऐसे घास जैसे खाता है ना वहां पर वो मिल जाएगा तो बहुत देखने लायक वो चीज होता है तो तरह से आपको अगर जाएंगे तो वहाँ पर मुक्तिनाथ करके जगह है जोशुम होकर के जाना बहुत बड़ी पहाड़ी में वो अच्छा जगह भी देखने लायक है और साथ साथ जो ट्रैकिंग में लोग जाते हैं हिमालयन रेंज में जी जी। तो उनके नीचे बहुत अच्छी बस्ती बनी हुई है तो वो भी बहुत अच्छी देखने लायक जगह है तो इसलिए हम देख रहे थे इतना थोड़ा पाँच सात आठ दस महीना तो लोग नहीं आए इतने अभी देख रहे फिर भी सारा काफी गर्मी के समय में टूरिस्ट काफी भरे पड़े मुझे उस दिन देख रहा था मैं आते आते इंडिया से भी काफी लोग गए हुए हैं वहाँ से चाइना होकर के मानसरोवर देखने के लिए भी निकल जाते हैं देखे अच्छा, ऐसा भी वहाँ से है कई बस से जाएंगे कोई ज्यादा पैसे वाले फ्लाई से भी चले जाएंगे इस तरह का काठमंडू से बहुत अच्छे मतलब जगह देखने के लिए जैसे समुद्र के नजदीक जो होंगे वो तो समुद्र तो देखते ही रहते हैं हम लोग वहाँ से आएंगे पहाड़ समुद्र हमको अच्छा लगता है तो यहाँ जिन्होंने इतने ह्यूँ के पहाड़ मतलब आइस के इतने अच्छे पहाड़ नहीं देखे हैं नहीं। तो उनको बहुत अच्छी रुचि होती है तो इस तरह से टूरिस्ट का आना जाना वहाँ पर होता ही रहता है और ये जगह बहुत काफ़ी देखने लायक है राम सिंह जी बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी नेपाल पहुंच गए होंगे और वो भी नेपाल <laughs> का भ्रमण कर रहे होंगे <laughs> <नहीं। laughs> उनकी भी इच्छा होगी कभी ना कभी हम पूरे भारत में नेपाल को खास देखें काठमांडू को खास देखें तो देख नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं उसके बारे में समझ तो सकते हैं अपनी मन की आंखों से आप जरूर जा सकते हैं वहाँ पर और रेडियो के माध्यम से आप पहुँच भी गए होंगे तो चलिए फिर से वापस अपने स्थान पर आइए और फिर से हम राम सिंह जी से पूछना चाहेंगे कि ऐसे हालत में अब जो सिचुएशन है एक तरफ आपको देखने को अच्छी चीज़ें मिलती है एक तरफ विनाश भी आप देख रहे हैं तो इस समय हमारी मानसिक स्थिति या हमारा जो मनोवृत्ति है वो कैसा होना चाहिए आगे के लिए ज़रूर अब देखिए हमें बहुत ही गहराई से अपने मन को देखना होगा आखिर हम दुनिया में हैं अब इतिहास को भी हम देखते हैं वर्तमान को भी हम देख रहे हैं भविष्य के लिए भी हम सोच रहे हैं इसलिए हमें हर परिस्थिति को हर परेशानियत को उसको टोलरेट करने की हमें आंतरिक शक्ति हमारे में होनी चाहिए हुँ, हुँ, हुँ. क्योंकि कोई भी बाह्य परिस्थिति चाहे व्यक्ति हो चाहे सिचुएशन हो चाहे कोई भी सर्कमटांसेज हो या समस्या हो वो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होती है अगर मनुष्य चाहे हम इसको कंट्रोल में करें वो हमारे नियंत्रण में नहीं है तो इसलिए जब बाहरी चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है वो जब भी जिस समय जिस रूप में भी आ सकती है ऐसा नहीं है कि हम जैसा चाहेंगे ऐसा ही होगा जैसा हम नहीं चाहते हमारे चाहने से बहुत प्रतिकूल रूप में परिस्थितियाँ प्रकृति का प्रकोप हमारे आगे आना ही है ये संसार का कहेंगे संसार की रीति है ये संसार की नीयति इसको कहेंगे जी जी।, जी। लेकिन इस परिस्थिति में अब हमें क्या करना है मेन बात है लोगों को क्या करना है तो हम मनुष्य आत्माओं जो हम कहेंगे मनुष्य के अंदर भी एक काफ़ी शक्ति है हमारे अंदर बहुत कहते हैं अनलिमिटेड पोटेंसियलिटी हमारे अंदर अथाह शक्ति है वो शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि जिस शक्ति का अगर हम प्रयोग करेंगे उन शक्ति के अंदर हम जाएंगे तो संसार में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो चाहे दुख की हो चाहे शांति की हो चाहे पीड़ा की हो चाहे प्रकृति का होगा पुरुषों का मनुष्य के द्वारा होगा और कई आर्थिक कारण भी होंगे राजनीतिक कारण भी होंगे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं कई प्रकार के कारण लेकिन इन सभी कारणों के बीच में रह करके अपनी मनस्थिति को शांत शीतल और शक्तिशाली और सकारात्मक बनाने के लिए हमें अपने अंदर को ही परिवर्तन करना होगा अपनी एक सोचाई हमारे विचारधारा को ही परिवर्तन करना होगा और हमारे दृष्टिकोण को ही परिवर्तन करना होगा जैसे कहते हैं ना वही चीज़ किसी के लिए दुख की बात बन जाती है वही चीज़ किसी के लिए प्लेजेंट सुख की बात बन जाती है तो ये सारी मानव मनस्थिति की बात है सही बात इसलिए कहा भी। जाता है कि अगर अभी की दुनिया में जैसे हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत तबाह होती जा रही है दुनिया की समस्या और बढ़ती जा रही है हुँ, हुँ। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया की समस्या को हम समाधान कर रहे हैं ठीक है समाधान के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं जिम्मेवार व्यक्ति उसका कार्य कर रहे हैं सारे लोग जुटे हुए हैं ये अच्छी बात है सकारात्मक बात है परंतु होते हुए भी हम ये देख रहे रिजल्ट में तो और सारी बातें बढ़ती जा रही तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को अपने मन को अपने दिल को अपने आंतरिक आत्मिक बल को ही मजबूत बनाना, बनाना, बनाना होगा ताकि हम इस सारे प्रकृति के प्रहार को लोगों के प्रहार को भी सकारात्मक रूप में लेकर के हम अपनी स्थिति को स्थिर और धैर्य बना सके हमें लगता है ये चीज़ अभी के दुनिया में जरूरी, जरूरी है।, है। बहुत ही अच्छी बात राम सिंह जी आपने बताया मैं भी यही सोच रहा था कि क्या हो सकता है क्योंकि हम जो भूकंप आ रहे उसको तो रोक नहीं सकता है लेकिन वहाँ पर हम अपनी सहनशीलता को बढ़ा सकते हैं समाने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं जहाँ पर हम उन सारी चीज़ों को समालें समझ लें और आगे बढ़ें और अपने मनोस्थिति में ऐसा एक सुंदर अवस्था हमारी बनी रहे कि हम सारी चीज़ों को साक्षी होकर देखें और उन चीज़ों के साथ साथ उसके पीछे जो आने वाला जो कहते हैं दुख हमेशा नहीं रहता ना ही सुख हमेशा रहता है तो अगर दुख आ रहा है तो उसके पीछे सुख सुख भी है आ, तो उस को समझने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए तो <laughs> ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक आपने बताया कि हमें अपनी मनोस्थिति को अच्छा बनाना है प्रबल बनाना है सुंदर बनाना है मजबूत बनाना है तो इस पर हमें काम करना है और इसके लिए हर व्यक्ति को अपने आप से बात करना अपने आप के लिए समय देना बहुत जरूरी है ऐसा मुझे लगता है तो राम सिंह जी जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी लिसनर्स जो भी अभी रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर दें तो सभी गणों को मेरा यही एक हार्दिक निवेदन कहूँगा या आप सभी से सभी के साथ मेरा यही एक संदेश है कि आप अपने जीवन को बहुत एक सुंदर वरदान के रूप में ले क्योंकि संसार में हम मनुष्य होकर के जन्मे हैं कि बहुत बड़ा वरदानी हमें जीवन मिला है क्योंकि हमें परमात्मा ने विवेक दिया है बुद्धि दी है सोच दी है और संसार में हमने ही संसार को अच्छा बनाना हम ही हम ही संसार को खराब करते हैं इसलिए हम सदा ऐसा सोचें कि जो अभी के संसार में दुख है अशांति है पीड़ा है कष्ट है कई प्रकार की समस्या है ये सब हम मनुष्य ने ही क्रिएट किए हैं हम ही मेन कॉज है कारण हम मनुष्य ही है इसलिए हम किसी को दोष न दें किसी के तरफ <laughs> अंगुली न उठाए परंतु हम ये सोचे कि हम अपने को ही सुधारे अपने विचारों को ठीक करें अपने वचनों को ठीक करें अपने कर्मों को ठीक करें अपने व्यवहार को ठीक करें जहाँ पर व्यक्ति सुधर जाता है तो वो सारे समाज का राष्ट्र का विश्व का सुधार होना ही है लेकिन एक थिंकिंग इस प्रकार की जो सोच है ना इस सोच को ही डेवलप करना है आप सभी श्रोताओं से ये मेरा निवेदन है कि आप जरूर आगे की जिंदगी में अपने विचार को अपने भावना को अब सबके प्रति कल्याणकारी रखेंगे और सबका भला सोचेंगे और अपने आप को कभी भी दुखी नहीं बनाएंगे अपने कभी भी अपने को हीनबोध भावना में नहीं ले जाना है क्योंकि हम बहुत एक हमें वरदान मिला है एक बहुत अच्छी ज़िंदगी हमें मिली है प्रभु का प्रसाद इसको कहेंगे तो इस जिंदगी में अब हंसते रहे खुशी से रहे जीते रहे हम जब आए थे ऐसे खाली हो के आए थे जब जाएँगे खाली हो के ही जाएँगे किस दुनिया की कोई वस्तु वैभव तो हमें साथ में नहीं ले जानी है परंतु जीवन के दरियान में जीवन की यात्रा में जो हमने अच्छे कर्म किए अच्छा व्यवहार किया है लोगों के साथ जो खुशी खुशी से रहे हैं वही एक पुण्य की पूँजी बन जाती है तो मेरा आग्रह है निवेदन है कि आप अपने ज़िंदगी में मनसा बाँचा कर्मणा सदा सभी के लिए सुख दे शुभ भावना दें शुभकामना दे और खुद भी खुश रहें औरों को भी खुश करें यही आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा वरदान होगा और आप अपनी जिंदगी में बहुत ही सुख और खुशी का अनुभव करेंगे यही आप सभी से मेरा अनुरोध है ओम शांति धन्यवाद राम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और सबके लिए शुभकामना रखने की एक सुंदर मैसेज आपने दिया और मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज हमारे दिल में सदा के लिए रहे क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है ये तंत्र है ये विज्ञान है कि हम अपने जीवन में खुश रहने के लिए किसी और चीज़ के ऊपर आश्रय न करते हुए हम अपने से खुश रह सकते हैं और यही सबसे बड़ा ताकत है अगर हम हर सिचुएशन में अपने आप को बनाए रखें कि जो कुछ हो रहा है उसका कारण भी मैं ही हूँ उसका निवारण भी मेरे ही पास है तो आप अपने जीवन में सदा खुश रहेंगे किसी भी सिचुएशन में तो चलिए दोस्तों आप सभी खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राम सिंह जी को दीजिए इजाजत नमस्काराते रहो कौन सी सरदों की बात करते हो तुम वही जो तुमने एक दूसरे के दिलों के बीच बनाई है कैसी दीवारों की बात कर रहे हो तुम